जैसा कि अपना शिव सूत्र के बाद इस स्पन्द कार्य पर अध्ययन चल रहा है उसी क्रम में हम अगले तीन, तीन सूत्रों को आज अपन लेना चाह रहे हैं बयालीस तिरतालीस चौवालीस क्रमांक के पिछली बार अपन में कुछ सूत्र पढ़े थे जिसमें ग्लानी, उदासीनता तनाव और उसको किस तरह उसका सामना करें उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी उस पर भी अति संक्षिप्त में अपन चर्चा करते हुए तो हम आज की बात पर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर जैसे 24 मिनट का एक शांत चित्र बैठने का प्रयास करते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कभी तो कभी तो ऐसा लग सकता है कि फलतू तो समय बिगाड़ रहे हैं अपन बात शुरू क्यों तो नहीं करते लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी जो किसी भी आध्यात्म की भाषा को आध्यात्म के मानवों को सीखने का जो सबसे बड़ा कठिन एस्पेक्ट है या कठिन पहलू है वो है अपने मन पर काबू करना हमारा मन हमेशा अति चंचल होके किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित होने से हमेशा इंकार करो हमेशा वो भिन्न भिन्न विकल्प सामने रखता है जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमको एक दूसरा काम याद आता है और जब हम दूसरा काम करने जाते हैं हमको तीसरा काम याद आता है और यही कारण है कि हमेशा अधिकतर लोग घर पर कभी ना तो ध्यान कर पाते हैं ना ठीक से एकाग्र चित्रता से कुछ पढ़ पाते हैं क्योंकि मन की एकाग्रता सबसे कठिन चीज है मन सतत नए नए विकल्प पैदा कर देते हैं तो हम जब यहां कुछ मिनट तक शांत चित्त बैठने का प्रयास करते हैं उसमें आरंभिक रूप से एक अनुशासन सा महसूस होता है बाद में अपने आप का एक आनंद बन जाता है आरंभ में एक अनुशासन है कि हमको इतनी देर तक शांत चित्त बैठना ही बैठना है उस वक्त मन अगर हमारा उथल पुथल करता भी है तो हम मन को चूंकि हम सामूहिक रूप से बैठे हैं तो मन को समझाते कुछ देर और बैठना ही पड़ेगा अगर हम घर पर अकेले बैठे होते हैं तो कई तो बार 24 मिनट का संकल्प लेके बैठेंगे और 10 मिनट बाद रुक के खड़े हो जाएंगे चल कल देखेंगे क्योंकि उस समय हमारे मन में अनुशासन की भावना कमजोर पड़ जाती है इसलिए हम सामूहिक रूप से कोशिश करते हैं कि तो हम 24 मिनट का ध्यान करें ताकि इसमें हमारा फोर्सिबली यानी पूरा बलपूर्वक हमको उस मन को काबू में कर सके धीरे धीरे आनंद बन जाता है हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम अपने मन को काबू में रख अभी जैसे कि हम हमेशा कुछ छोटी सी बात जो हमारे आसपास के वातावरण से हमको मिलती है जो हमारी भावना हमारा दर्शन और हमारे विचारों से मिल खाती है, उसके बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं भोपाल में एक एकलव्य करके संस्था है आप लोगों में से कई लोगों ने जो विज्ञान पढ़े होंगे होशंगाबाद साइंस का नाम सुना होगा जो होशंगाबाद में एक संस्था बनी थी जिस संस्था ने विज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से खेल खेल में और समझ में आने लायक तरीके से सिखाने की विद्या बनाई थी जो होशंगाबाद साइंस के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसकी ट्रेनिंग भी कई टीचर्स को कई स्कूल के स्टाफ को कई लोगों को भेज के करवाई गई थी वो अलग मुद्दा है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में कई राजनीतिक और कई तरह कारण अंगों की वजह से वो सब चीज बहुत ज्यादा आके नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसकी एक मैगजीन आती है संदर्भ के नाम से अभी पिछले हफ्ते जो अभी उसका लेटेस्ट इश्यू आया था संदर्भ का उसमें एक छोटा सा लेख है क्वांटम यांत्रिकी के नाम से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का उसमें एक तो बात बड़ी अच्छी लिखी थी जिस वैज्ञानिक का लेख था उसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिक लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें मैगजीन कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहीं प्रकट लेख भेज के या कहीं अच्छी मैगजीन में उधर जो लेख होता है परमिशन से उसमें छापते हैं वो किसी का जो पॉइंट ऑफ का जो लेख था उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जब उन्नीस के पहले का जो विज्ञान था उसके बाद के विज्ञान में एक मूलभूत परिवर्तन आ गया हमको यह समझ में आने लग गया कि अंतरिक्ष और समय यह किसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये पदार्थ और ऊर्जा ये एक दूसरे में बदले जा सकते ये भी समझ में आ गया कि कोई एक ही चीज है जो पदार्थ में भी प्रकट है और प्रकट कैसी हमको समझ में नहीं आई लेकिन वो प्रकट कभी पदार्थ के रूप में होती कभी अंतरिक्ष के रूप में प्रकट होती कभी समय के रूप में प्रकट होती और कभी ऊर्जा के रूप में प्रकट होती पर उन सब में कोई एक ही मूल तत्व तो है जो तो कोई एक ही चीज है जिनसे सब कुछ बना हुआ ये अपन जो बात आध्यात्म की करती वो बात वैज्ञानिक भाषा में जब वो लिखी हुई पढ़ते हैं तो बड़ा संतोष मिलता है कि हम जिस विद्या को सैकड़ों या हजारों साल से हिंदुस्तान के मनीषी लोग अध्ययन करते आए वो बात आज विज्ञान के जो तो सर्वोच्च विज्ञान की जो कसौटियां हैं उनके ऊपर कितनी सत्य साबित होती हैं क्योंकि वो लोग उसको चेतना का नाम आज बलि न दें लेकिन उनमें से कई वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से अब मानना भी शुरू कर दिया है कि वही चैतन्य तत्व है जो एग्जिस्टेंस के नाम से है जिसके द्वारा ये पदार्थ समय अंतरिक्ष ऊर्जा सब कुछ प्रकट रूप में दिखा देते ऊर्जा उसी सत्य का गतिशील रूप है पदार्थ उसी सत्य का जड़ा रूप है अंतरिक्ष भी उसी से बना है और अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक कागज के दो पहलू हैं तो क्योंकि इसको इस स्पेस टाइम कंटिन्यू बढ़ तो इस तरह से हमको हमारी मूल बात पर आ जाते हैं कि हम जो बात यहां पर हमारी जो भावना होती है कि एक ही सत्य से विभिन्नता पैदा हुई और इस विभिन्नता के बीच में एक ही सत्य लगभग झांकी के रूप में दिखाई दे रहा है हमको झांकी जो हमारे भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते पंखा चल रहा है लाइट जल रहा है मकान है बिल्डिंग है दिन रात हो रहे हैं भिन्न भिन्न किस्म के जीव जंतु हमारे आसपास दिखते हैं हमको भिन्न किस्म के लोग दिखाई देते हैं इतने असंख्य तरह की वस्तुएं दिखाई देती है कितना ही साहित्य है कितनी ही भाषाएं और बातचीत है उन सब के बीच में एक अनुश्चित धागा चेतना का हम सतत महसूस कर सकें वही हमारी योग धारणा है कि उन सब के बीच में एक धागा जैसे ये सब कुछ माला से पिरो हुए हैं जितने सत्य दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न तरह के लोग भिन्न भिन्न जीव जंतु इन सब में क्या कॉमन है क्या चीज है जो सब में है जिससे ये सब प्रकट हुआ, जैसे स्वर्णकार की दुकान पर आप देखोगे तो आपको सब दिखाई देंगे कि कंगन भी है हार फुल भी है मंगलसूत्र भी है अंगूठी भी है और उन सब के बीच में अगर आपको कहें कि एक कोई ऐसी चीज बताओ ना इन सब के अंदर जिससे ये अनुष्ठित है तो हम कहेंगे सोना है सोने से सब जुड़े हैं क्यों उसी से उसी के प्रकट रूप अप्रकट रूप में रवा हो सकता है सोना हो सकता है लेकिन ये उसका प्रकट रूप है एक प्रकट रूप है वा? हार फूल का है कंगन का है या जो भी भिन्न भिन्न किस्म के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो हमारे उसके मूल सत्य सोने के प्रकट रूप और उनमें एक जोहरी उसकी निकाह क्या देखता है मात्र सोना देख, उसमें कितना सत्य है सोना कितनी मिलावट है क्या रूप है घड़े कितनी होगी सब देखा लेकिन उसके बीच में उसके अंदर उसको निगाह रहेगी उसकी मूल सोने की। वो जानता है कि सोना ही सब कुछ है ये तो उसके रूप बदलते बदलते रहते इसको आज हार फूल का हम बदल के कल जाके अंगूठे में बदल सकते उस अंगूठे को उठा के हम हार में बदल सकते इनके रूप बदले जा यही बात आदि शंकराचार्य हे कि जग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यानी उसमें एक मूल सत्य है बाकी जगत जो तो कुछ जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है जिस रूप में जगत दिखाई देता है वो वास्तविक रूप नहीं है वास्तविक रूप उसका ब्रह्म है इसको अगर हमारा लौकिक भाषा बोले तो बोले इतने जो गहने दिखाई दे रहे हैं कि सब भ्रम है वास्तविकता तो खाली सोना है इस बात में मेरे ख्याल में हमें से किसी को आपत्ति नहीं होगी हम सत्य बोल रहे और जब हम ये कहते हैं कि जगत ये मिथ्या है और इस तक में सब कुछ भ्रम है मूल तत्व तो ब्रह्म है और बाकी सब कुछ मिथ्या है तो हमारे एकदम हजम नहीं होते लौकिक उदाहरण आसानी से हजम हो जाता है कि सबके बीच में मात्र सत्य सोना है बाकी जितना रूप सब असत्य है क्योंकि हम चाहे जब गला के दूसरा बना देंगे फिर वो गला के और तीसरा बना देंगे उसके अंदर मूल सत्य सोना है लेकिन हम जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात करते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम कहीं गलत तो नहीं है इतने ठोस स्वरूप है उस सबके बीच में वो ब्रह्म या चेतना की बात करते जिसका कोई जगह ना कोई स्थान ना हम जिसको पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं लेकिन उसका एहसास कर सकते हैं और बूल सत्य का एहसास ही हो सकता है कि केंद्र का एहसास ही हो सकता है कितना बड़ा चक्र हो उसे केंद्र का सिर्फ एहसास सकता है उस केंद्र को आप पकड़ नहीं सकते पकड़ोगे तो केंद्र के आसपास की चीजों को पकड़ लोगे केंद्र को नहीं पकड़ सकते क्योंकि केंद्र की ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है ना गहराई है आप उसको कैसे पकड़ोगे जिसका आयाम ही नहीं उसको पकड़ोगे कैसे वहां पर अंतरिक्ष ही नहीं उस केंद्र में कोई अंतरिक्ष नहीं इसलिए वहां कोई समय नहीं इसलिए उसको अकाल बोलता टाइमलेस बोलते मतलब पिछली बार बात करी थी ना एक ओंकार सतनाम करता पूरा पिट से बात करी थी, थी। तो उन्होंने एक एक शब्द जो है वो उसी केंद्र की परिभाषा है एक सेंटर एक ही हो सकता दस बीस नहीं हो सकता ओंकार मतलब चेतना नाम सतनाम सतनामें वही सत्य है बाकी सब मिथ्या है क्योंकि वो केंद्र है तो चक्र है कोई भी एक आरा हट जाएगा तो चलेगा और उसमें 10 बीस आर जुड़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन केंद्र वही अंतिम सत्य है सेंट्रल ट्रूथ है अल्टीमेट रियलिटी है तो वही केंद्र जो है अल्टीमेट एक ओंकार सतनाम करता पूरक वही पूरक है ना पूर्वज है वही ओरिजिनल है अंतिम है सनातन है पूरक मतलब सनातन है। तो वही बात केंद्र की है कि वो टाइमलेस भी है स्पेस भी है डायमेंशन भी है इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते लेकिन उस चेतना का एहसास जरूर कर पाता है उस केंद्र का एहसास जरूर होता है इसी भी चक्र के बारे में पूछे केंद्र है तो बोले है केंद्र तो है ही कि अगर चक्र है तो केंद्र है ही शंका ही नहीं सकती इसलिए ब्रह्मांड है तो चेतना ही क्यों कि चेतना उसी एग्जिस्टेंस का नाम है उसी अस्तित्व का नाम है अस्तित्व के विकास से यह बना है उसी से सब कुछ बना है जो प्रकट स्वरूप में हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है समय दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है पदार्थ तरह तरह के दिखाई दे रहे हैं जीव जंतु तरह तरह के दिखाई दे रहे हैं और ऊर्जा दिखाई दे, दे रही है कहीं पे प्रकाश के रूप में कहीं आवास के रूप में कहीं चुंबकत्व के रूप में दिखाई दे रही कहीं गर्मी के रूप में दिखाई दे रही है तो भिन्न भिन्न जो हमको ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं उन सबसे बीच में भी एक प्रकट सत्य है वो प्रकट सत्य है वही केंद्र वही अस्तित्व वही शिव अब हमने जैसे स्पंद कार्यका की जब शुरुआत की थी तो हमने पहला सूत्र पढ़ा था यशु उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम तो शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकरम स्तुम सबसे पहले हमने शंकर को प्रणाम किया था क्यों किया था कि वो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है और हम उस अंतिम पड़ाव को अब जब देखते जैसे यहां से हम अगर बद्रीनाथ की यात्रा में जाए तो हमारे निगाह में बद्रीनाथ की मूर्ति होती हम ये तय कर लेते किधर से जाए हमको पहुंचना वहां पर हमने एक अपना लक्ष्य तय कर लिया होता है इसी तरह जब हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है या कहां पहुंचना है हमारी योग साधना का उद्देश्य क्या है क्योंकि निरुद्देश्य हम अगर कुछ भी करते हैं एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और अगर आप उसके पास पहुंचो क्यों खोद रहा है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन है इस जगह के ऊपर भैया होटल बनने वाली यहां दुकान बनने वाली यहां पर खंभा गड़ेगा यहां बिल्डिंग बनेगी या यहां से नाली निकाल रहे हैं निष्प्रयोजन अगर वो गड्ढा खोदेगा तो वो मानसिक विक्षिप्त की श्रेणी में आएगा कि क्यों खोद रहा है क्यों मेहनत कर रहा है कोई उपयोग ही चीज का अभी गड्ढा खोदोगे फिर से बढ़ दोगे उसको वापस क्या उपयोग होगा उसका तो बिना प्रयोजन के कुछ होता नहीं है इसलिए हमको एक प्रयोजन हमारा सिद्ध करना हमको है हमको एक लक्ष्य बनाना है हमका हमारा प्रयोजन है हमारा लक्ष्य इस योग्य क्रिया का है कि उस केंद्र के नजदीक जाना उस केंद्र को समझना जिसके विकास से हमारे ब्रह्मांड हमारे सृष्टि विकसित प्रकट रूप में हमको दिखाई देती है वो कहां से उसका उद्गम है और उस उद्गम के जो गुण हमको हमारे जो ऋषि लोग जिन लोगों ने उसका अनुभव किया है और वो गुण हमारे लिए इतने आकर्षक है कि जहां पर दुख नहीं है क्योंकि वहां सुख भी नहीं है और मात्र आनंद है सुख दुख तो तभी हो सकते हैं जब सुख नहीं हो तो दुख हो जाता है दुख हट जाता है तो सुख आ जाता है लेकिन वहां तो आनंद है जो सुख दुख से भी परे है और विक्षोभ में ही दुख सुख होते हैं और चूंकि वहां पर विक्षोभ हो ही नहीं सकता आंतरिक्ष नहीं तो विक्षोभ कैसे होगा तो वह सुख दुख से परे है तो उस वो हमारा अंतिम गंतव्य लक्ष्य है इसलिए एक बार हम एक परिभाषा जो एक दिन बैठे बैठे मन में आई वो मैंने लिखी है इसमें यशोन्मेश इस निमेश भी हम की अपने एक बार पढ़ते हैं उसके बाद अपने आज के विषय पर आए। कि जिसके उन्मेश एवं निमेश से सृष्टि का प्रलय एवं उदय हो जाता है तथा जो सृष्टि रूपी शक्ति चक्र का मूल स्रोत है उस कल्याणकारी शिव को हम प्रणाम करते हैं अद्वैत शिव दर्शन जिसे हम त्रिक दर्शन या काश्मीर शिव दर्शन के नाम से पुकारते हैं उसके अध्ययन के आरंभ में हम इस जगत के उद्गम बिंदु स्वरूप शक्ति चक्र के केंद्र रूप शिव को प्रणाम करते हैं यही केंद्र हमारा ज्ञातव्य प्राप्तव्य एवं गंतव्य है यही हमारी एक मार्त्र तीर्थ यात्रा है जिसमें हम उस केंद्र की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे यात्रा के आरंभ में ही लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है तभी तो हम राह में आने वाले भटकनों एवं प्रलोभनों से बच सकेंगे किसी भी चक्र का केंद्र स्व प्रमाणित है चक्र का आकार कितना भी बड़ा हो केंद्र सदा बिंदु स्वरूप ही होगा चक्र कितना भी तेजी से घूमे केंद्र सदा शांत एवं स्थिर होता है केंद्र के पास पड़ा अनाज चक्की में जिस पिसने से बच जाता है उसी तरह से मानव जीवन के रहते केंद्र के नजदीक पहुंचा योगी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप दुखों से बच जाता है केंद्र रूपी शिव के आत्मविमर्श में निमेश रूप संकल्प के द्वारा सृष्टि का प्रसार होता है तब शिव स्वयं को संसार के रूप में बदल देता है तभी अंतरिक्ष पदार्थ समय इत्यादि का निर्माण होता है इस जगत में अनेक जीव जंतुओं की चेतना के रूप में स्वयं शिव चेतना ही उपस्थित है जैसे विभिन्न जलाशयों में समुद्र का जल ही उपस्थित है शिव की शक्ति जिसने यह संसार रूप धारण किया शिव की स्वातंत्र शक्ति कहलाती है क्योंकि सृष्टि की समस्त शक्तियों की स्वामिनी का विरोध कौन सी शक्ति कर सकती है इसी शक्ति को हम आदि शक्ति अथवा मां भी कहते हैं क्योंकि इसी शक्ति ने संसार का प्रसव किया है शिव के स्वयं के विमर्श में उसे यह शक्ति शिव के स्वयं के विमर्श में उसे यह शक्ति ज्ञात है यानी वह इस शक्ति का एहसास करता है उसे अपनी शक्ति का एहसास है इसीलिए वह आनंद से भरपूर है शिव की वही ज्ञात शक्ति या ज्ञात माता जीव के विमर्श में अज्ञात माता बन जाती है कारण यह है कि वह स्वातंत्र शक्ति माया शक्ति बनकर जीव को भ्रम में डाल देती है कला विद्या राग, काल एवं नियुक्ति के सीमितीकरण के द्वारा वह शिव वह शक्ति शिव के समस्त कार्यों को निर्विरोध करने की शक्ति को जीव की सीमित कार्य करने की शक्ति में बदल देती है शिव की सर्वज्ञता को जीव की अल्पज्ञता में बदल देती है आप्त काम पूर्ण तृत शिव चेतना में राग भरकर नित्य अतृप्त तो बना देती है वही उसकी सर्वव्यापकता को सीमित आकार या शरीर में नियत कर देती है साथ ही यह माया शक्ति समय के जनक एवं स्वामी शिव को समय का गुलाम बना देती है। इस तरह शिव चेतना जो सारे शक्ति चक्र के वैभव की स्वामी है जीव रूप में मात्र एक रेडियस या एक आरे के स्वामी बदलकर रह जाती है मानो सूर्य एक किरण बन गया जैसे घनघोर बादलों के बीच से कोई सूर्य की किरण रास्ता पाकर धरती तक आ जाती है वैसे ही माया के घने आच्छादन से भी जीव में शिवत्व की झलक मिल ही जाती है हम अगर किसी भी जीव का गहराई से अध्ययन करें तो उसमें हमको शिवत्व की झलक जरूर मिलेगी प्रकृति की के, कैसी झलक मिलती है कि प्रकृति के नियमों का अनावरण जीवों ने किया है हम इंसानों ने किया है प्रकृति के नियमों का आइंस्टीन हो चाहे न्यूटन हो उन लोगों ने प्रकृति के नियमों का अनावरण किया है तो प्रकृति के नियमों का अनावरण करने वाला शिव ही हो सकता है एक से दस तक की संख्या हमारे हिंदुस्तान में ऋषियों ने बनाई बताते शून्य का आविर्भाव हिंदुस्तान से ही हुआ था शून्य का निर्माण ऋषियों द्वारा श्रुति की रचना की गई वो कहते हैं कि हमने जो सुना वो हमने लिख दिया इसलिए उसका नाम रखा श्रुति श्रुति ने वेदांत दिया उपनिषद वो उन्होंने कहां से सुना होगा वो उनके अंतरात्मा से सुना होगा उनके स्वयं की चेतना से सुना होगा उस चेतना कही ने ही अनावरत होकर कहीं ना कहीं उस एक किरण की तरह धरती तक आ गई जैसे सूर्य की एक किरण धरती तक आ गई बावजूद उसका कि घनघोर बादल छाये थे फिर भी कहीं ना कहीं कोई किरण रास्ता पा धरती तक आई जाती है उसी तरह घनघोर माया के आवरण के बीच भी शिवत्व के झलक हर इंसान में मिली जाती है आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षिकता के सिद्धांत की स्थापना ऐसे हमारे जीवन में असंख्य उदाहरण हैं, जिनमें हमको जीव में शिवत्व की झलक प्राप्त हो जाती है माया द्वारा अच्छा जीव की चेतना अज्ञात माता के अधीन होती है जीव को यह जन्य अति विकराल रूप में दिखाई देती है जो तो जीव के शिवत्व की राह रोके खड़ी है और जीव उसके कृपा कटाश के लिए प्रार्थना यही रहस्य है उन मूर्तियों का जिसमें विकराल रूपा मां काली शिव पर पैर रखे खड़ी बड़ी वही शिवत् पर आरूढ़ प्रवण मुक्त योगी के लिए यही शक्ति मां त्रिपुर सुंदर के रूप में सखी की तरह अवस्थित माया इस सृष्टि का आधार है माया के बिना यह संसार धराशयी होकर शिव में विलीन हो जाएगा शिव अनुग्रह प्राप्त योगी को शिव दृष्टि या तीसरी आंख प्राप्त हो जाती है जिसके उन्मेश यानी खुलने से उसके लिए संसार धराशयी हो जाता है अर्थात विभिन्नता खोकर अपने मूल शीर्ष रूप में दिखाई देने लग जाता है तथापि वह देह में रहकर नैसर्गिक प्राण संबंध के कारण अपने दिनचर्या के कार्य पूर्वत करता रहता है भिन्नता के ज्ञान के साथ ही उसके समस्त कार्य भी तक्षण नष्ट हो जाते हैं अतः देह त्याग के बाद शिव में विलीन हो जाता है जब आदिशंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो उनका आशय यही था कि जिस रूप में तुम्हें संसार दिखाई देता है वह ब्रह्म है संसार का मूल रूप ब्रह्म ही है और वही सत्य है शिव प्रकाश विमर्शमय है उसका इस तरह मतलब है कि प्रकाश यानी अस्तित्व अर्थात सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्वगत है जैसे जीव वृक्ष जमीन मकान सुख दुख घृणा लालसा इत्यादि उनका अस्तित्व शिव से ही प्रकाशित होता है इसलिए वो प्रकाशमय है और विमर्शमय है यानी स्वयं का ज्ञान अर्थात चेतना उसी को विमर्श कहते हैं वो अपने स्वयं की उपस्थिति स्वयं की शक्ति के प्रति वह जागरूक है वो जानता है स्वयं सृष्टि चक्र की परिधि की ओर की यात्रा ही सांसारिकता है क्योंकि परिधि पर पहुंचते ही एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है और उस पर पहुंचते ही एक और यह अंतिन सिलसिला है परिधि का यात्री कभी संतुष्ट नहीं होता केंद्र का यात्री शक्ति के बहाव के विपरीत चलता है यानी वह वीरता का, का, का काम करता है नयमात्मा बलिने लभ्यता जैसा उपनिषदों में कहा गया है और यह रास्ता कठिन है शुरस्त धारा निश्चिता दूर तय वह हास्य और उपेक्षा का पात्र भी बन जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े बहुमत यानी सांसारिक दौड़ के विरोध में चल रहा है यही इस पद कार्यक्रम के प्रथम चित्र के बारे में मुझे कहना है तो अभी हमने जो हमारा प्रथम सूत्र जो अति विशिष्ट है जैसे कि सूत्र में भी प्रथम सूत्र अति विशिष्ट था चैतन्य महात्मा वैसे इसमें भी ये जो ये से उन्मेश निमेशा हम ये सूत्र अति विशिष्ट है क्योंकि ये हमको वो धरातल देता है जिस धरातल पर हम स्पंद शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो हमें उद्देश्य बताता है जिस उद्देश्य के लिए हम स्पंद शास्त्र का योगा योगाभ्यास करते हैं आगे हमने ये पढ़ा था ब्लानर विलुम्पिका देह है पिछली बार जो पढ़ा था इस बार बोर्ड से मिटा दिया है क्योंकि हम उसके आगे का हमारा उद्देश्य आज पढ़ने का और इसमें कुल बावन सूत्र है तीसरे निशंध में इस तरह हम इसके करीब करीब अंतिम छोर पर आगे हैं स्पंदी का जब हमारा और अभी बयालीसवां श्लोक से आज शुरू करेंगे बयालीस 43, 44 तो अभी हम बावन श्लोक तक पहुंचने में हमको शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा पर हो सकता है दो चार हफ्ते लगे अभी तो ग्लाने विलुप्त का देहे तस्या चा ज्ञान तहति चतुन्मेश तो विलुप्तम चेत कुत साध हेतु का अगर जिस चीज से जो चीज उत्पन्न होती है वो मूल चीज नष्ट हो जाए तो उत्पन्न होने वाली चीज कैसे हो मान न रहे तो बच्चे का जन्म कैसे होगा अज्ञान न रहे तो दुख का निर्माण कहां से होगा अज्ञानी दुख का कारण है और ज्ञानी ग्लानी यानी उदासीनता डिप्रेशन अवसाद या पश्चाताप विलिंपिका देह है इस शरीर का नाश करने वाली इस जीवन का नाश कर देने वाली है जीवन किसका उस व्यक्ति का और साथ ही उस परिवार का साथ ही उसके वातावरण का साथ ही उसके समाज का साथ ही उसके देश का सचमुच में बिलानी उसकी अकेले का दुख नहीं है एक दुखी व्यक्ति के पास जाने पर दूसरा आदमी भी दुखी हो जाता है। इसका ठीक उल्टा एक योगी होता है जो अपने मूल स्रोत से आनंद के स्रोत से जुड़ा हुआ है जिसके पास जाने पर वो व्यक्ति भी सुखी हो जाता है जो अन्यथा दुखी था कई बार आपको ऐसे लोगों के साथ संपर्क हुआ है, जिनके पास जाएंगे बैठेंगे मिलेंगे तो कुछ ही देर में मन प्रसन्न हो जाता उनके आसपास एक आनंद का आवरण होता है उनके आसपास एक आनंद का और होता है प्रभा मंडल होता है जिस प्रभा मंडल के प्रभाव से आप अछूते रह सकते इसके बारे में हम श्री सूत्र में भी पढ़ चुके हैं कि वो योगी जहां जहां जाता है आउनी से अंबर तक जहां भी जाएगा इस धरती से स्वर्ग तक वो अपनी खुशबू बिखेरता है वो जिस वातावरण में भी जाता है वो वातावरण को खुशनुमा बनाते उसको भारी नहीं होने देता वरना खुशनुमा बना देता है अब इसी बात को हम अगर अपने दैनिक जीवन में ट्रांसलेट करें तो हमको कई लोग मिलेंगे जो बड़ा गंभीर चेहरा बनाकर बैठे रहते हैं, जो हंसने से परेज करते हैं, जो खूब बढ़िया जो भी सुना दोगे आप तो गंभीर बन रहेंगे उनको हंसी नहीं आएगी, खूब बढ़िया ढोल बज रहे हो तभी तो उनका मन नाचने का नहीं करेगा यह बात अलग है कि वो कई लोग उनमें से अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुत धार्मिक तो धर्म का संबंध वो गंभीर चेहरे से नहीं है धर्म का संबंध उस प्रसन्नता से है जो उसकी अपनी निजी सर्वोच्च संपत्ति है कि उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता उस आनंद से जुड़ा होने के बाद वो व्यक्ति नाच बिगड़ भी, भी नहीं रह सकता हंसे बिगड़ भी, भी नहीं रह सकता उसका आनंद झलकता है क्योंकि उसका आनंद इस शरीर में समा नहीं सकता वो आनंद शरीर से बाहर बाहर झलक के है उसमें ईर्षा का भाव नहीं होता जहां आनंदायक वातावरण होता है बाहर तो कभी कभी हमारे को ईर्षा होने लगती कि बड़ा उत्सव कितना खर्चा कर रहे हैं तो दो नंबर का खूब कमाया है इन्होंने खूब लुटा लोगों को और आप देखो उत्सव में उड़ा रहे हैं तो उसको इससे कुछ लेना नहीं अपना अपना कर्म है अपने अपने फल सबको भोगना है इसकी चिंता हम क्यों करें किसी ने क्या किया है कोई क्या कर रहा है इसकी चिंता करने वाला मैं कौन? और मुझे क्या लेना देना मुझे तो उस आनंद से जो आज का आनंद है उसकी जय हो जो आज मुझे जो सामने आनंद दिखाई दे रहा है उसी में मेरा मन प्रसन्न है और ऐसा व्यक्ति हर जगह जाता है जहां कहीं जाता है अपने वातावरण को खुशनुमा बना देता है उस वातावरण को भारी होने से रोक देता है तो ज्ञानी आपका अपना अपने वातावरण का अपने समाज का अपने गांव का देश का सबका वातावरण बिगाड़ जितने बड़ा व्यक्ति है जितना प्रभावशाली व्यक्ति है उसका प्रभाव मंडल उतना बड़ा होता है और उसके बीच में ग्लानि का प्रभाव भी उतना बड़ा होगा देश का प्रधानमंत्री अगर उदास होगा तो पूरे देश को उदास कर रहे अगर देश का प्रधानमंत्री या मुखिया या किसी राज्य का राजा जब वो आनंदित होगा सन्न होगा तो उसके निर्णय भी सही होंगे उसकी जनता भी आनंद से रहेगी और उस आनंद में सबको शामिल करने तो ग्लानी या उदासी अज्ञानता की पुत्री है अज्ञान की पुत्री है जब तक अज्ञान है तब तक ग्लानी है डिप्रेशन है उदासी है। जैसे ही हमारी अज्ञानता की नाश होती कैसे नाश होती अज्ञान का तद उनमेंश विलुप्तम चेत यानी ही हमारी आंख खुलती है और हमको सत्य के दर्शन होते हैं आंख खुलने का मतलब होता है ये तीसरी आंख खुलना तीसरी आंख खुलने का मतलब होता है प्रलय प्रलय का मतलब होता है सत्य के दर्शन लय क्या हो गया रूप लय हो गया लेकिन सत्य का प्रकट हो गया जैसे जोहरी नागर के दुकान में नजर डाली सब गहने वहने तो लय हो गए उसने बोल दिया यहां तो दस किलो सोने का माल दिख रहा है मेरे उसके मूल पर चला गया उसको कुछ लेने देना नहीं उस रूप से क्योंकि उसका रूप उसके लिए कोई माय रखता फिर बना देगा दूसरे गला का तो उसकी तीसरी आंख खुली संसार का लय हो गया उसके ब्रह्म स्वरूप का प्रकटीकरण हो गया श्री स्वरूप का प्रकटीकरण हो गया और उसके उस स्वरूप का लय हो गया जो स्वरूप उसको दिखाई देता है और जैसा ही ऐसा होता है उसका आनंद प्रकट हो जाता है उस आनंद के प्रकाश में क्या ग्लानी रूप अंधेरा रह सकता है नहीं किसी भी जगह अगर आप प्रकाश कर दो सूरज का और फिर उम्मीद करो ढूंढो कि अंधेरा कहां है तो अंधेरा आपको कहीं दिखाई देगा क्या अंधेरा अज्ञान का का अज्ञान जो है अंधेरे का कारण है ना अज्ञान उसका जन एक चिंता प्रसकता से यद परोदया ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि एक विचार उसके बाद दूसरा विचार उसका तीसरा विचार इन माला की तरफ इनके बीच में अनुचित एक ही चीज है वह तो चेतना का धागा उन्मेष सतु विज्ञेय स्वयं तम उपलक्ष्य है और उसको जब आप उन्मेष के द्वारा यानी आंख खोलकर, आप उसका जब चिंतन करेंगे यानी स्वयं अनुसंधान उपलक्ष्य है स्वयं उसका जब अनुसंधान करेंगे तो हम हम पाएंगे गहराई से चिंतन करेंगे की एक विचार आया दूसरा विचार आया तीसरा विचार आया एक कहां से उत्पन्न हो रहा है? किसके निमित्त तो उत्पन्न हो रहा है? जैसे अभी बात करें तो नहीं गड्ढा कोई कर रहा है तो मजदूर भर नहीं जाना है कि यहां क्या हो रहा है लेकिन एक किसी और का निमित्त तो है जिसने गड्ढा करने के लिए उसको नियुक्त तो किया है इसलिए जब कोई भी विचार आता है और उस विचार को मन पैदा कर रहा है लेकिन उस मन के पीछे कोई ना किसी का तो निमित्त है जो इस मन को इस विचार को पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा है वो प्रेरक कौन है उस मन का प्रेरक कौन है तो केनोपनिषद में पूछते हैं कि कौन है किसके कहने से ऋतुएं आती हैं ऋतुएं जाती हैं सूरज अपना मार्ग नहीं बदलता कौन है जिसके प्रेरणा से ये प्रकृति किसके डर से प्रकृति अपने हिसाब से चलती है चिड़ियाएं चलती हैं ऋतुएं समय पे आती हैं कौन है तो वो एक मात्र परम सत्य है जिसके द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित होता है तो तुम खुद उसका उपलक्ष्य करेगे जब हम खुद उसका स्वयं अनुसंधान करेंगे इन विचारों के पीछे कौन है जिसके पीछे ये चिंता दूसरी चिंता तीसरी चिंता पैदा करे जा रही है तो समझ में आएगा कि इन सब कुछ चिंताओं को पैदा करने वाला मात्र एक चेतन तत्व है चैतन्य है जिनके द्वारा मन को ये चिंता कर क्योंकि मुर्दा कभी चिंता करता है क्या वो क्यों नहीं करता क्योंकि मस्तिष्क तो है उसका लेकिन उसके अंदर उसका प्रेरक समान जो प्रेरणा देता था वो अब नहीं अब चेतना चली गई अकल पड़ा था अतो बिंदु रतो नादो रूपसमादो रसह प्रवर्तनते अचिर निर्णय शोभा करते हुए जब हम इस तरह से अनुसंधान करेंगे और एकाग्रता पूर्वक ध्यान से हम उस चैतन्य का ध्यान करेंगे और समझेंगे कि क्या है तो कुछ अजीब से अनुभव हमारे इस जीवन में आने लगते हैं जैसे बिंदु जिनको हम दो तरह की सिद्धियों में बांट सकते हैं मित सिद्धियां और अमित सिद्धियां जब हमको कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं जब हम ध्यान करते हैं एकाग्रता करते हैं अपनी दृष्टि बदलते हैं तो हमारे संसार में जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तीसरी आंख खुलने का मतलब यह कि हमारी दृष्टि बदल जाती है जिस आंखों से माया की आंखों से देखते हैं संसार अलग दिखाई देता है और इस आंख से देखते हैं तो संसार अलग दिखाई देता है वो आंख हमारे अंदर की आंख है जिसके द्वारा हमको उसको सोने की तरह सत्य दिखाई देना तो जब ऐसा होता है जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो कुछ सिद्धियां हमारे रास्ते में आ सकती है सबसे पहले आती है मित सिद्धियां मित सिद्धियां बिंदु के रूप में आती है आपको यहां से ऐसा लगेगा प्रकाश निकल रहा है आप ध्यान करने बैठेगा ऐसा लगेगा लगे कि मेरे सिर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि सब कुछ दिखाई देने लग गया मेरे को और एकदम आनंद से भर जाता है वो समय एक नाच सुनाई देने लगता है लोगों को तो। जैसे नदी की कलकल -कल की तरह सुनाई देगा भोरे की गूंज की तरह सुनाई देगा उसमें ओम सुनाई देगा है ना उस अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को अंदाज लगाना है तो किसी शांत स्थान पर बैठ के दोनों कानों में ठीक से उंगलिस बुसा तो आपको एक नाद सुनाई देता है अंदर जिसको तो अनहद नाद बोलते हैं अनहद का मतलब होता तो है कि जो आहत हुए बिगर जो पैदा हमारे हाथ को हम जब ताली बजाते हैं तो दो हाथ एक दूसरे से आहत होते तभी एक नाद निकलता है हम बोलते भी हैं तो मेरी जिबान मेरे तालू मेरे दांत मेरे गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स है आपस में एक दूसरे से टकरा के एक ध्वनि उत्पन्न करते लेकिन ये जो आवाज है बिना आहत के ये नाद के है। और ये नाद आपको अपने खुले खुले में सुनाई देने लगता है जैसे मेरे सामने नदी बह रही है या फोरा गुनगुन कर रहा है या तो ऐसे उसको बोलते हैं नाद ये क्या है मित सिद्धियां यानी सीमित मात्रा में सिद्धियां मित का मतलब होता है माया के क्षेत्र में जो सीमित है रूपसमा दतो रस एक रूप सिद्धि होती है जिसको सब कुछ दिखाई देने लगता है जो यहां है जो तो दूर है वो भी दिखाई देने लगे एकदम अंधेरा होगा तो भी उसको दिखाई देने लगेगा एकदम बिल्कुल सब बिजली चलेगी लेकिन उसको एक एक चीज दिखाई दे और रस है ना उसके मुंह में ऐसा लगेगा अमृत की तरह स्वाद आएगा चाहे मुंह में कुछ भी नहीं है लेकिन उसको एक अत्यंत आनंदायक स्वाद उसके मुंह में महसूस होता प्रबंधरते अचे ऋणयों शोभा तत्व ना देखी न लेकिन जो जीव सीमित क्षेत्र में है जिसका देह अभिमान जीवित जो यह सोचता है कि देखो मैंने यह कर दिया अब इस संसार को मेरे अधीन कर सकता हूं लोगों को जब मैं इस सिद्धियों के बारे में बताऊंगा तो लोग मेरे को हार फूल डालेंगे फेरों पर फूल चढ़ाएंगे मैं जहां जाऊंगा वहां पर तालियां बजेंगी। इस तरह उसके हृदय में एक अहंकार का जन्म हो जाता है तो जब वो देह अभिमान के साथ इन सिद्धियों को प्राप्त करता है वो उसको भटका देती और नीचे गिरा देती है साधारण जीव से भी नीचे स्तर पर चला जाता है हमको किसी का उदाहरण नहीं देना लेकिन हमारे आसपास वातावरण में हमको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को प्रदर्शित करके लोगों से उनकी भावनाओं को आहत करते ब्लैकमेल करते हैं उनकी भावनाओं को और वो लोग बेचारे उन छोटे-छोटे सिद्धियों के नाम से अपने उनको कोई गुरु मान लेता है कोई सिद्ध मान लेता है उन लोगों के चरणों में चला जाता है तो ये जो अमित सिद्धियां हैं वो उस जीव को भटका देती है एकदम नीचे गिरा देती इनमें और भी सिद्धियों के बारे में लिखा है किताबों में कि जैसे अष्ट अष्ट सिद्धि निधि, के नाम है जैसे हमारे एक में भी आता ना भजन में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता तो वो भी जितनी सिद्धियां हैं अगर हम उनको मानते हैं तो मिलती हैं और अगर हम उनके चक्कर में पड़ गए तो अपना जीवन नष्ट कर देते हैं इसलिए जो गुरु लोग होते हैं वो सबसे पहले एक ही बात स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी केसी सिद्धि के, के चक्कर में आप दी जब कोई ऐसी कोई भी आपको दुर्लभ सी वस्तु दिखाई देने लगे कुछ में अपने में तो उसको दूर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ क्योंकि हमारा उद्देश्य हमने पहले ही सूत्र में अभी अभी स्पष्ट किया है कि वो बिंदु स्वरूप शिव है उस बिंदु से कम कहीं पर हमको रुकना नहीं क्योंकि तो हमने अभी अभी तय कर लिया और क्या पढ़ा था कि हमारा अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो हम राह में आने वाले प्रलोभनों और भटकनों से बच सकते तो राह में आने वाले प्रलोभन और भटकन है जिसके द्वारा इस प्रकार की मित्र प्राप्त होती है प्रवन तर अचेरणे क्षोभाक देहीन है अगर देहाभिमान है तो वो योगी को नीचे गिरा देती अब इसका अगला है दिदृक्ष सर्वार्थान यदा व्याप्याविष्ठते तदा किम बहुनोक्न स्वेवा व भोत्स्यते अब इसका स्थापने का मतलब देखिए द्विद्रक्ष एव सर्वार थान। अब जहां हमको सावधान कर दिया इसके पहले वाले सूत्र में कि ऐसी किसी भी विशिष्ट योग्यता या सिद्धि के प्रति हम आकर्षित न हो न मांगे न उसको मिलने पर उसको कोई महत्व दें लेकिन द्द्रक्ष सर्वार दिदीक्षा का मतलब समझ लें पहले अपन द्रिदीक्षा एक शब्द है द्रिदीक्षा का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्रतम इच्छा या किसी चीज को देखने की अति तीव्र इच्छा द्विद्यक्ष वो सर्वार यदा व्याप्याविष्ठ अगर हमको इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है इसके बीच में इस सत्य को देखने की तीव्रतम इच्छा है इसका सत्य क्या है मेरे को वो जानना है इच्छा तो फिर वो इन किसी सिद्धियों से भी आकर्षित नहीं इन सबके उदाहरण अपन ने इसमें सीधे सीधे भाषा में बताए गए हैं शिवशास्त्रों में, में उपनिषदों में उपाख्यान दिए गए हैं जैसे कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है जिसको खूब लालच दिए गए ये वही बात है कि तो छत्तीस हजार साल तक संसार का राज दे देते यदि प्रश्न मत पूछो कि मृत्यु का रहस्य क्या है बोलते मेरे को तो आप से बड़ा कौन ही मिलेगा आप खुद मृत्यु हैं मेरे सामने साक्षात मृत्यु खड़े हैं और आप मेरे को मृत्यु का रहस्य बता ही सकते बोले बता सकते हैं लेकिन देवताओं को भी समझ में नहीं आता बोलता उनको इसलिए समझ में नहीं आता कि आप जैसा कोई समझाने वाला नहीं मिला होगा मेरे को तो आप मिलेगा हो तो आप ही समझाओ ना क्या करेगा समझ के संसार का छत्तीस साल का राज दे देता तेरी इंद्रियों में वो क्षमता भर देता हूं कि तू संसार को पूरी क्षमता से भोगेगा पूरे समय तेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा इस संसार का एक खंड साम्राज्य अपना हो पर वो पूछता है फिर वो छत्तीस हजार साल के बाद क्या होगा अभी हम राजूट तो बोल नहीं सकते उसके बाद तो तेरे तो को मेरे पास आने ही पड़ेगा तो बोलो मैं फिर आज ही आ गया ना अब मेरे को बता मेरे को नहीं जाना वहां च्च छत्तीस साल का राज्य भोगने के लिए क्योंकि जो चीजें समाप्त होने वाली हो मैं क्या करूंगा ले तो प्रलोभन को उन्होंने तो स्पष्ट दृष्टि है जिसकी वो प्रलोभनों से नहीं आकर्षित नहीं। वो प्रलोभनों को छोड़ दिया उसने और तब उसने बोला कि तूने आज अपने कुल को तार दिया यमराज तो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि अगर ये वास्तविक में इसमें दुग्द्रक्षा है तीव्रतम इच्छा है सत्य को जानने की तो ये किसी भी प्रलोभन में नहीं आएगा लेकिन हमको क्या मानू कि इसकी म इच्छा कितनी है उसको गहनतम प्रॉब्लम में डाला गया कि तेरे को अक्षुंड साम्राज्य पूरे संसार का दे देते दे हजारों साल और इंद्रियों में इतनी क्षमता दे देता हूं कि तुम तो जो चाहे वो भोग और वो तेरे को कोई इनकार नहीं कर सकता हर सब भोग तेरे को उपलब्ध तू जो चाहे इच्छा कर वो तेरे लिए और संसार का तेरा अकेले का साम्राज्य कोई दूसरा कोई सामने नहीं आया तू तो जो चाहे वो लेकिन उस प्रलोभन से वो उन्होंने बोला कि ये कभी खत्म नहीं होगा अब कैसे झूठ बोल सकते खत्म तो होगा तो फिर मुझे वो खत्म होने वाली चीज नहीं चाहिए मुझे तो वो दे जो मैं मांग रहा हूं मुझे मृत्यु का हास्य बनता तो वही बात यहां पर जब निर्दीक्षा आपकी स्पष्ट है कि मेरे को उस केंद्र के रहस्य को समझना शिव के को समझना और ये संसार में जो विभिन्नता है उसके बीच एक सूत्र को देखना इस माला में किस धागे से गूथी है ये माला जिसमें जीव भी हैं, जंतु भी हैं, सूर्य भी है तारे भी हैं धरती भी है आसमान भी है समय भी है भूत है भरत, वर्तमान है भविष्य है ये सब कुछ किस धागे से गूथे है हुए हैं जो एक इतना बड़ा हमारे को इतना बड़ा सृष्टि चक्र दिखाई दे रहा है उसके बीच में क्या है जो कॉमन है वो सोना कौन सा है जिसके द्वारा सब गहने बने हुए हैं तो जब मेरे मन में ये बात उठेगी आपके मन में ये बात उठेगी या किसी योगी के मन में यह बात उठेगी तो वो दृदक्षा होगी और उस दृदक्षा की परीक्षा ले भी अगर वो दृदक्षा के बाहर आ परीक्षा तो होगी प्रलोभन दिए जाएंगे जब भी ऐसा होता है तो अज्ञात माता प्रलोभन देती है क्योंकि तो उसको संसार चलाना है शब, सब किसी को शुरू स्वरूप अगर बन गए तो संसार धराशायी हो जाएगा जैसे अभी बड़ा माया इस सृष्टि का आधार है अगर माया हट गई तो सारा संसार शिव में विलुन होकर धराशायी हो जाएगा माया भीनता की वजह से भिन्नता की सृष्टि की हुई है माया जैसी ही हटी सारा संसार धराशायी हो जाएगा लेकिन उस उसने अपने लिए अपना संसार को धराशायी करने की ठान ली कि मेरे को तो शिव में विलुन होना और संसार को मेरे लिए धराशी करना है। तो वह अपने लिए उस संसार को धराशय कर देता है उसके लिए उसको तीसरी आंख मिल जाती खुल जाती और उन सारे प्रबलों को पार कर जाता है तो वो बिंदु रतो नादो रूपसमा तो रस वो सारे जितनी हैं सिद्धियां उन सब सिद्धियों को पार कर जाता है, उन सिद्धियों को अमित सिद्धियों पर हाथी नहीं लगाता उसको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते जिसमें वो कहता है कि मांगो तुमको क्या चाहिए सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर लेकिन वो कहता है कि मुझे इन सब चीज को सरोकार जैसे हमारे दादा गुरुदेव ने एक बार साधना की थी नेमौर में और उसके बाद में हमारे गुरुदेव को एक बात बताई थी जो और किसी को नहीं बताई थी और हमारे गुरुदेव ने मेरे को एक दिन चर्चा में बताई थी कि उन्होंने जब एक साल तक बिना कुछ मांगे जो अपने आप मिल गया वो लेके देवी सूक्त का जाप करते हुए एक साल तक जब उन्होंने साधना की थी तो एक साल के बाद उनको एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया जिस दृश्य में यही प्रलोभन दिया कि दिव्य वस्तुएं उपलब्ध हैं सोने के धाल है उसमें हिरे जवाहरत रखे हैं और तरह तरह के उनकी मां की सखियां हैं सब साथ में आसपास। पास तुम क्या चाहिए मान लो जो तुम चाहो मान ये वो सत्य घटना है जो दादागुरु के साथ घटित तो उन्होंने नमस्कार किया साष्टान पढ़ा मां तो अपनी सारी माया मुझे पूछनी चाहिए तूने मेरे को याद क्यों मात्र आपका आशीर्वाद आपका अनुग्रह चाहिए उसके बाद उन्हें समस्त सिद्धियां हस्तगत जरूर हो गई उसकी यदा कदा झलक हमारे गुरुदेव कहते हमको दिखती थी लेकिन उन सिद्धियों का उन्होंने मित सिद्धियों का कभी उपयोग नहीं किया वो जानते थे कि मिथ सिद्धियां मुझे भटका देगी मेरे को अहंकार में डाल देगी और मेरे जीवन को नष्ट करेगी योगी कभी मित्र सिद्धियों को उपयोग नहीं करता, उन मित्र को दूर से प्रणाम करता है तो दुर्दृक्षा हो कि मुझे सत्य के दर्शन चाहिए तो फिर इन मित्र के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है क्योंकि बड़े आकर्षण के लिए इन छोटे छोटे आकर्षणों की कोई कीमत नहीं है तो दुर्दृक्ष एव सर्वारथान इन सब चीजों के बीच में यद्या व्याप्या प्रतिष्ठत है इन बीच में जब रहता है और सब चीज के अंदर वो अपना अपनी व्याप्तता देखता है ये भी मैं हूं ये भी मैं हूँ और उस का मनन चिंतन करता है और तब उसको समझना होता है कि मेरी जो अपनी चेतना है उसी का यह समस्त ब्रह्मांड विस्तार है तदा किम बहु न होते ना स्वयंवा वह बहुत सहते हैं अब इसको बहुत ज्यादा विस्तार से मैं नहीं कह सकता ये जो ऋषि बोलता है कि मैं इसको और ज्यादा विस्तार से कैसे बताऊं ये व्यक्ति जो यहां आ जाता है प्रलोभनों से बचकर आ जाता है और उसके हृदय में इतनी तीव्र दुर्दक्षा होती है तीव्र इच्छा होती है उसको पाने और देखने की उस सत्य को तो वो उस सत्य को बहुत जल्दी पा लेता है उसके बाद उसकी परीक्षा अब और नहीं होती एक बार उस परीक्षा से पार हो जाता है उसके बाद में उस सत्य को वो बहुत आसानी से पा लेता है और उसके लिए वो किसी और पर निर्भर नहीं होता वो खुद की ही अंदर आंत्र, आंतरिक दृढ़ता उसको उस सत्य तक ले जाती है अब हम इस यहां पर एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कि जब हम किसी चीज की ओर उन्मुख होते हैं तो उसको देखने के दो स्तर होते हैं पहला स्तर होता है विकल्पहीन और दूसरा होता है सविकल्प जैसे यहां पर कोई यह आया पहले क्षण जब उस पर नजर पड़ेगी उस क्षण को स्मरण करो उस क्षण में वो व्यक्ति आपका अपना विस्तार है ना उस समय उसका कोई नाम है ना उसका कोई रूप है ना उसका कोई रंग है ना वो कोई विशिष्ट व्यक्ति है आप क्षण भर के उपरांत आपको उसकी विभिन्नता दिखाई देने लग जाएगी क्या अच्छा रामलाल जी आ गए है ना आज बड़े उदास हैं कहना तो बड़े बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं उसके बाद में आपकी उनकी विशिष्टताएं उभर के सामने आती जाए लेकिन जिस कोई व्यक्ति से सामना होता है या किसी वस्तु से सामना होता है तो उनकी ओर होने वाले उन्मुखता का प्रथम क्षण जो होता है उसको बोलते हैं विकल्पहीन आभास उस समय आपके विभिन्नता के ज्ञान की कोई जगह नहीं होती लेकिन विभिन्नता के ज्ञान सविकल्प आभास तुरंत शुरू हो जाता हमें से सामान्यतः तो जो लोग होते हैं हम लोग उनको विकल्पहीन आभास का एहसास ही नहीं हो पाता क्योंकि उस विकल्पहीन आभास के बारे में हम जानते ही नहीं और योगी क्या कहता है उस विकल्पहीन आभास का विस्तार कर लेता और सब विकल्प आभास उसके लिए गौण हो जाता दो तरीके हैं देखने के सब विकल्प और विकल्पहीन एक सामान्य व्यक्ति के लिए विकल्पहीन क्षण भर right के लिए और लंबे समय के लिए सविकल्प और एक योगी के लिए विकल्पहीन लंबे समय के लिए फिर एक चूंकि कोई आया है तो उसको स्वागत करना है उसको बिठाना है प्रणाम करना है इसलिए सब विकल्प उसके लिए थोड़ी सी देखते विकल्पहीनता उसके लिए मूल है सब सव सविकल्पता उसके लिए गौण है लेकिन हम सामान्य लोगों के लिए विकल्पहीन क्षण आके निकल जाता है हमको दिमाग पड़ता उस विकल्पहीन क्षण में वो व्यक्ति हमारी चेतना का विस्तार है और उसके तुरंत बाद वो भिन्नता के ज्ञान की सृष्टि हो जाती ये हम कभी चिंतन करेंगे तो समझ में आएगी और बार बार हम इसकी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगी एकदम आसानी से नहीं आती समझ में अब इसके आगे अपन को एक और सूत्र इसमें बात थोड़ी और बेहतर समझ में आएगी प्रबुद्ध सर्वदा निष्ठित ज्ञाने तीसरा जो सूत्र आज के लिए अपने लिया हुआ है उसके बाद में आज की अपने चर्चा समाप्त भी कर देंगे समय भी है कि इतने तीसरे सूत्र की चर्चा हो जाएगी तो प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठे ज्ञाने नालोच गोचरम एकत्र आरोपयत सर्वम तत्व अन्य न ये बड़ा सुंदर सा सूत्र है एक तो बोलो प्रबुद्ध इस शब्द को समझने क्या लिखा है प्रबुद्ध प्रबुद्ध का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी दिशा केंद्र की ओर केंद्र में पहुंच जाता है वो बोलते हैं सुप्रबुद्ध लेकिन जो केंद्र की ओर उन्मुख है सौभाग्य से हम यहां जो सब बैठे हैं हम उसको प्रबुद्ध की श्रेणी में ले सकते अगर प्रबुद्ध नहीं होता है तो आप उल्टी दिशा में भाग जाते हैं आके बैठते ही नहीं कभी क्यों बैठे क्या रखा यहां क्या मिला लेकिन प्रबुद्धता यह है जहां हृदय में उस केंद्र को जानने की हमारे अपने स्वयं के उद्गम को जानने की उसको समझने की उस आनंद के श्रोत से जुड़ने की और जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पाने की इच्छा है दुर्दक्ष है वो है प्रबुद्ध ऐसा आदमी जागरूक है अपने जीवन के प्रति अपने उद्देश्य के प्रति और यह जीवन व्यर्थ न जाए इस बात के प्रति लगे कि जी आए पैदा हुए खाए पिए बड़े हुए बच्चे पैदा करे धन कमाया और मर गए तो ये तो चिड़िया भी करती है कुत्ता भी करता है सांप भी करता है कौन ऐसा जो बच्चे पैदा नहीं करता कि खाने की व्यवस्था नहीं करता कि घर नहीं बनाता घोंसला नहीं बनाता ये बिल नहीं बनाता चूहा भी बनाता है तो उनमें हमें फिर कोई फर्क है क्या हमने बच्चे पैदा करे कमाया कमाया दमाया तो फिर मर गए है ना और मरने के क्षण पर सब लोगों को इस बात का प्रबल पश्चाताप होता ग्लानी होती है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कमा किया और उस समय में उस ग्लानी में कभी राम नाम भी याद नहीं आता तभी तो हम कहते कि अगर मरते समय राम ले लो नाम तो पूरा जीवन तर गया लेकिन मरते समय राम लेने नाम लेने के लिए आपको पूरे जीवन तपस्या करना पड़ता कहने तो मरते समय राम का नाम याद आ ही नहीं सकता मरते समय मात्र ग्लानी ग्लानी होती कभी कहते मरते समय राम का नाम ले लो तो जीवन रह जाएगा लेकिन अगर ऐसा ही होता तो फिर जिंदगी भर कुछ भी करो ना उल्टा सुलटा अंतिम समय राम का नाम ले लेंगे पहली बात तो अंतिम समय कब आ जाएगा किसको मालूम क्षण भर में आ जाएगा और चला जाएगा खत्म हो जाएंगे और दूसरी बात अगर आ भी गया और समझ में आ भी गया कि बस हो ही रही मृत्यु तो भी उस समय राम का नाम दिमाग में नहीं आएगा मात्र मन से क्लेश ही क्लेश निकलेंगे अरे यार ये रहेगा काम वो काम रहेगा है ना और ग्लानी की भावना में भी मृत्यु आती तो जैसे अगर अपन कहे कि मरते समय राम का नाम ले लेंगे तो सब छूट जाएगा क्या धरा अपना तो इतना आसान इसलिए नहीं है कि अंतिम समय में राम का नाम याद आएगा ही नहीं क्यों हम ग्लानी में मरेंगे या बेहोशी में ना और उन दोनों परिस्थितियों में राम का नाम लेना संभव नहीं इसलिए जो जो ऋषि लोग गलत नहीं बोले कि मरते समय राम का नाम लोगे तो निश्चित उद्धार हो जाएगा तुम्हारा लेकिन नाम राम का नाम लोगे कैसे उस लेने के लिए पूरे जीवन एक तपस्या जरूरी और उस जीवन भर की तपस्या होगी तो निश्चित रूप से उस दिन राम का नाम ले सकते हो तो प्रबुद्ध का मतलब होता है जो जागरूक है जो केंद्र की ओर उन्मुख है जिसका मुख केंद्र की के तरफ है जो इस बात के लिए इच्छुक है क्या जिसमें दिदृक्षा है कि मैं उस केंद्र की ओर यात्रा करूं तो प्रबुद्ध है सर्वदा अभी सर्वदा शब्द को देखो यहां पर फिर वही बात आती है कि जब हमारा किसी चीज से ताल्लुक होता है इंटरेक्शन होती है जैसे एक किताब मेरे सामने तो प्रथम क्षण निर्विकल्प जैसे अभी अब बात कर करते जिसके में कोई निर्विकल्प मेरी इंटरेक्शन होगी उससे मैं यह नहीं बोलूंगा कि किताब है ये भी नहीं बोलूंगा किस विषय पे है ये भी नहीं बोलूंगा कितनी मोटी कितने पेज की किसने लिखी है कितनी कीमत की है किसकी है मेरी है दूसरे की है एक लाइब्रेरी से इसकी हजारों विकल्पजनक बातें बाद में आएगी और जब वो किताब अगर मैंने पढ़ ली और चली भी गई तो मेरी स्मृति में रहेगी अब इसके तीन स्तर हो गए ये पहला जिसको बोलते आदि कोटि या प्रथम निर्विकल्प संपर्क किसी भी वस्तु से जैसे किताब का उदाहरण बड़ा अच्छा है कि एकदम निर्विकल्प संकल्प जिसको आदि कोटि बोलते जिसके अंदर वो आपकी चेतना का अंश बन जाती आपकी चेतना से उसका जन्म होता है उस किताब दूसरा क्षण होता है जब वो सविकल्प हो जाती आप उसको फिर आप महीने भर तक बड़े पढ़ा करो अब महीने भर तक आपके लिए सविकल्प है इसको बोलते मध्य कोटि आपने उसको मध्य कोटि में यह पूरी माया के क्षेत्र में उसके बारे में तुम अच्छा बोलोगे कभी बुरा बोलोगे उसकी आलोचना करोगे समालोचना करोगे उसके बारे में दूसरों से चर्चा करोगे दूसरों को रिकमेंड करोगे है उस किताब के बारे में हजार काम करोगे कभी उस पर नाम लिखोगे कभी उसकी फोटोकॉपी करा लोगे कभी डायरी में उसके बारे में कुछ लिख लोगे हजारों काम कर सकते अंतिन काम कर सकते माया में माया का कोटी यही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है अंतिहीन करा करते इतनी उलझने हैं कि उन उलझनों में नई उलझने पैदा हो जाती हैं तो ये है मध्य कोटि जो माया की पहला क्षण जब उस किताब से इंटरेक्शन हुई पहली पहला क्षण तो पहला क्षण था मेरे निर्विखल या आदि कोटि दूसरा शुरू हुआ मध्य कोटि जब हम उस किताब को पढ़ते हैं और उसके बारे में एक हजार काम करते हैं हम पढ़ने के बाद में चलो ये किताब दूसरे को दे दिया लौटा दिया वापस बेच दिया अब तो वो हमारी स्मृति किताब आज भी है वह अब हमारे चेतना का फिर अंग बन गया वो कहा है किताब हमारी चेतना के अंदर है आदिकोटि और अंत कोटि ये दोनों हमारी चेतना के साथ जुड़े होते हैं और मध्य कोटि वो विभिन्नता के ज्ञान में होते हैं वो हमारे शरीर से अला है। ये किताब है उसको हम फेंक भी सकते हैं फाड़ भी सकते हैं जला भी सकते हैं आलोचना भी कर सकते हैं उसकी तारीफ भी कर सकते हैं रिकमट कर सकते उसी को दे सकते हैं बेच सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ में ये मध्य कोटि यानी ये माया के क्षेत्र में लेकिन वो हमारे चेतना से उस किताब को हो या तो प्रेक्षण में होता है या वो जब स्मृति में होती है तो उस किताब को हमारे से फिजिकली दूर चली जाती है भौतिक रूप से हमारे से दूर चली गई लेकिन अब हमारी स्मृति में हमारी चेतना का अंग बन गई तो वो बोलते हैं अंतकोटि तो, तो योगी इस चीज पर मनन करता है चिंतन करता है सोचता समझता है कि जो मध्यकोटि है उसका उसमें भी मेरे को उसके चेतना के दर्शन होते चले जाए तीसरे बोलते सर्वदा जो दूसरा शब्द है ना प्रबुद्ध है सर्वदा प्रबुद्ध तो वो है जो उन्मुख है उस केंद्र की के तरफ और जो इच्छुक है दुर्दक्ष है उसको जो सत्य जानने के प्रति और सर्वदा का मतलब सम है हर परिस्थिति में चाहे वो आदि कोटि हो मध्य कोटि हो चाहे उत्तर कोटि हो इन तीनों परिस्थितियों में तिष्ठ ज्ञाने नालोचित गोचर अब इस गोचर शब्दों को समझ लें शब्द तो ज्योतिष का है कि एक ग्रह अलग अलग राशियों में घूमता है उसको गोचर बोलते हैं कि ये ग्रह इस राशि में चला गया अब इस राशि में चला गया इस राशि में चला गया यहां गोचर का मतलब होता है स्कैन करना कभी कभी हम आम अपने दृष्टि से हम ऐसे ऐसा करें स्कैन करें इस कमरे में क्या क्या है कौन कौन सी किताब लगी कितने बल लगे कितने पंखे लगे है ना ये स्कैन करती ये भी हमारी दृष्टि क्या कर रही है गोचर कर रही है हमारी दृष्टि एक एक एक-एक चीज पर जाकर जा जा जा उसको उसका विश्लेषण कर रही है ना तो ये हमारी दृष्टि का क्या है गोचर है ना? ऐसे हम अपनी चेतना का गोचर कर सकते हैं कि उस चेतना को अलग अलग जगह पर केंद्रित करें इस पूरे संसार के तो प्रबुद्ध सर्वदातिष्ठे ज्ञाननालोच गोचरम वो क्या करता है प्रबुद्ध व्यक्ति जो उन्मुख है और जो तीनों आधी कोटि मध्य कोटि और अंतिम कोटि के अंदर है ना अपनी स्कैन करता है सारे संसार का और संसार का स्कैन करके या उसके ऊपर जगह जगह अपना दिमाग केंद्रित करके उन सबका अनुसंधान करता है ये है क्या आखिर हीरा से जब सामने सोचता है कि अलमारी दिख रही है लेकिन है क्या लोहे की बनी कहां से आया लोहा खजान में से आया लोहा लेकिन लोहे में है क्या है ना तो जब वो किसी भी चीज के, के बारे में गहरे से सोचने लगता है तो तेजी से उसको समझ में लगता है कि सब कुछ के बीच में एक अनुच्छित सूत्र है वो है चैतन्य उसको यहां पर हम स्पंद शासन में उसको स्पंद बोलते हैं अनुच्चित सूत्र है स्पंद वो नहीं वो प्रथम स्पंद जिसके द्वारा शिव ने संसार की रचना की वही स्पंद सब चीजों में दिखाई जा वही वाइब्रेशन है जिसके तो द्वारा इसका निर्माण हुआ तो प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठित ज्ञाने नालो गोचरम एकत्रारोपयत सर्व अब वो क्या करता है आरोपण करने का मतलब एकत्र आरोपयत आरोपियत आरोपण का मतलब होता है जैसे मैंने अग्नि के अंदर हवी डाल दी है ना उसको अग्नि में आरोपित कर दिया जल के अंदर दूध डाल दिया तो दूध को जल में आरोपित कर दिया मैंने संसार की जो भिन्नता के ज्ञान को चेतना में डाल दिया तो चेतना में आरोपित कर दिया है ना तो मैं क्या करना है योगी क्या करता है यहां पर कि उसको जो भिन्नता का ज्ञान दिखाई दे रहा है संसार में सब कुछ भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे रही है बहुत अन्य तरह की चीजें उन सबका स्कैन करता है और उसके जो भिन्नता के ज्ञान को उसको स्पंद में आरोपित जैसे उसने उठा के ये भी गंगा जी में डाल दो ये भी गंगा जी में डाल दो ये भी गंगा जी में डाल दो तू दे तो उस पर डाल दो माला पुल डाल दो हम उसमें सब आरोपित करते हैं जिस तरीके से ऐसे वो क्या करता है कि वो उस स्पंद तत्व में इस समस्त भिन्नता के ज्ञान को स्कैन करता चला जाता है देखते चला जाता है और उसका विश्लेषण करते उसमें आरोपित करता इसके बारे में हम पहले भी अपने एक बार बात करी थी कि बड़े डिब्बे में छोटा छोटे में छोटा डब्बा है ना तो एक दूसरे में हमको इतना सारा कहते हैं हजारों रुपये इकट्ठे कर सकते तो हम उसमें आरोपित करते जैसे हमने बोला था पृथ्वी तत्व को जल में और जल को वायु में वायु का अंतरिक्ष में इस तरह कर सकते जैसे हमने बात करके ना तो हम मोटे तत्वों को छोटे तत्वों में और छोटे को यानी विरले तत्वों में और विरले को और विरल में आरोपित कर सकते तो यहां पर क्या करते हैं हम कि हमारी भावना में एक लय करते हैं और उसी का नाम आगे चल हो जाता प्रलय हम क्या लय करते चले जाते हैं लय करने का होता तो मिला देना आरोप का मतलब भी होता मिला देना तो एकत्र एक मिला देता है किस चीज को सर्वम है ना सब कुछ को सब कुछ को वो एक में ही मिला देता है एकत्र आरोप यवम ततो अन्य न पीड़ित अब ऐसा व्यक्ति माया के द्वारा पीड़ित नहीं किया जा सकता ना उस अज्ञात माता के द्वारा अब उसकी पिटाई नहीं हो सकती उसको पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि वो उस चीज से अलग हो गया क्योंकि माया के द्वारा पिटाई तब तक हो सकती है जब तक कि भिन्नता का ज्ञान हम सत्य की तरह अपने जीवन में वापस जब भिन्नता का ज्ञान सत्य की तरह हमारे जीवन में नहीं होता अभिन्नता हमारा सत्य हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति माया के द्वारा प्रताड़ित नहीं हो अब माया कैसे प्रताड़ित करती है इसमें जैसे जैसे अपन यहां पर व्याख्या जो पढ़ते भट्टक अल्लट की व्याख्या पढ़ते हैं तो भट्टकलट से बहुत बड़े ऋषि हुए थे तो उन्होंने इसकी जो व्याख्या करी कि माया के द्वारा कैसे प्रताड़ित होता है उसके द्वारा प्रताड़ित करने का उन्होंने बताया था कि माया हमेशा प्रताड़ित करने के लिए मात्रता का उपयोग करती है संसार में किसी को प्रताड़ित करना है तो माया मातृता का मात्रता उसका औजार है ड़ित कर मात्रा का किसको बोलते हैं क से लेके ह तक ये कलादी बोलते हैं ये क से ह तक यह शब्दों की रचना करते हैं और इन शब्दों में अर्थ निकल उनसे फिर नए शब्द बनते हैं नए शब्दों से नया आसनिकलते शब्दों से वाक्य बनते हैं वाक्यों से कथा बनती है वो कथाओं से किताबें बनती घटम बातें होती हैं एक बात से दूसरी बात कभी आप शांत थे तो सोचो कि हम क्या क्या बातें करते हैं सुबह से रात तक इससे मिले उससे मिले उससे मिले उससे मिले तो सचमुच में सारी दुख की जड़ वो भिन्न भिन्न बातें हैं तो भिन्नता के आन में जो वेतरी वाणी के द्वारा जो उच्चारित हुआ होती है वाणी जो शब्द उच्चारित होते हैं वही दुख का कारण है क्योंकि माया जब प्रताड़ित करती है तो हमेशा शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करती वाक्यों के द्वारा प्रताड़ित कथाओं के द्वारा प्रताड़ित माया का प्रताड़ित करने का एक तरीका है जो तब तक प्रताड़ित करती है जब तक कि भिन्नता का ज्ञान है और ये माया के बारे में जो तो प्रताड़न के बारे में हम एक बार शिवसूत्र में पढ़ चुके हैं कि माया किस तरीके से ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का नाम से एक सूत्र आया था भिन्नता के ज्ञान की अधिष्ठात्री मात्र का है मात्रका का मतलब होता है बाराखड़ी जो तो प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठे ज्ञाने आलोच्य गोचरम एकत्रारोपयित सर्वम वो सब कुछ को इकट्ठा करके घोल मेल के जैसे हम चावल के अंदर सब मिला देते हैं बची हुई सब्जी दाल सब इस तरीके से संसार की अब जो बची हुई जो कुछ भी हमारे को दिखाई देते हैं भिन्न भिन्नता वो उठा के सीधे सीधे उसमें चेतना में आरोपित करता चला जाता तो एकत्र आरोप सर्वम एक ही में वो आरोपित कर देता है एक एक ओंकार सतनाम जिसको बोलते हैं उस एक के अंदर एकत्र आरोप है सर्वम उसी में सब कुछ को वो डाल देता है तत्व पीड़ियत है उसके द्वारा उस व्यक्ति को किसी और के द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती अब किसी और मैंने मात्र का कोई भी पीड़ा पहुंचाएगा वो तो निमित्त है पीड़ा तो मात्र का पहुंचाएगा आप मेरे को गाली दे रहे हो सचमुच में आपने दे रहे हो वो मात्र का है अगर मैं ये ज्ञान है मेरे को तो मुझे नाराजी आप पर नहीं आएगी अपने आप पर आएगी कि मैंने इस मात्रा का अगर हम सक्यों को नहीं समझा ये मेरे को उल्लू बना रही पीड़ित करने के लिए ये गाली दे रही है आप गाली दे रहा है ये व्यक्ति लेकिन इस व्यक्ति से मैं क्यों नाराज हूं ये व्यक्ति को तो माध्यम बना के का मुझे प्रताड़ित कर रही है और ये जब मेरे को ज्ञान आएगा ये समझ आ जाएगा कि बोध हो जाएगा उस समय मुझे अपने आप को रेक्टिफाई करने का करेक्ट करने का अवसर मिल जाएगा कि मैंने मातृका को पहचान लिया अज्ञाता माता थी वह आप मेरे लिए ज्ञात माता होगी और जैसी अज्ञात माता ज्ञात माता आपकी हो आपकी सखी हो जाती है अब तक वो आपको खिलौनों की तरह खेलती है जब तक आप उसको नहीं पहचानते उसके रहस्य को नहीं जानते तब तक आप बनते हो मोहरे और वो रहती है खिलाड़ी जब आप उसको जान जाते हो तो तुम भी उसको खिलाड़ी बन जाते उसके स्तर पर आ जाते अब वो तुमसे नहीं खेल सकते तो ये हमारी पसंद है कि हम खिलौने बने या खिलाड़ी खिलाड़ी बन सकते हैं अगर हम उस रहस्य को जानते हैं उस रहस्य को नहीं जानते हैं तो खिलौने बना रहेंगे किसी ने गाली दी और रोने बैठ गए उससे झकड़ने बैठ गए उससे लड़ाई कर ली हाथ पर मार लिए है ना किसी ने तारीफ कर दी और बड़ा खुश हो गया यह मात्रका के तरीके हैं आपको पीड़ित करने के अगर मात्रका का रहस्य समझ में आ गया तो ना आपकी तारीफ से खुशी होगी ना किसी की गाली से दुख होगा वरण वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं मैं गाली देकर छीन सकता है मैं तारीफ करके बढ़ा सकता है कि उस आनंद में बढ़ोतरी की तो गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि संसार का सर्वोच्च आनंद है उसमें कहीं जगह ही नहीं कि उसे उस उस और बढ़ा दो और नित नवीनता लिए होता है आनंद की परिभाषा है कि वो नित नवीनता लिए होता है मैंने कभी उससे बोर नहीं होता आदमी हमारे साथ एक बड़ी कसरत है दुनिया की हर चीज नई कार लाओ बहुत आनंद देती है पर पंद्रह दिन बाद बोर हो जाते हैं कभी वो टकरा जाती है और बोर बढ़ जाती है कहां ले आया इसको ना तो संसार का कोई भी ऐसा फोन हाँ? अच्छा बस चलो यहाँ रख दे फोन से भी अपने आज की बात कर फिर समाप्त हो ही गई है कि मात्रा के द्वारा वो पीड़ित होती है और इस तरीके से हम अगर उसके रहस्य को जाने है, तो उस पीड़ा से बच सकते इसको अपन थोड़ा सा और अगली बार में विस्तार से समझेंगे